स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश प्रस्तावना सन उन्नीस सौ में जब मैं दिल्ली में पढ़ता था सद्धे ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी रंगनाथानंद जी के सानिध्य का लाभ मुझे प्राप्त हुआ और उसके परिणाम परिणामस्वरूप श्री रामकृष्ण महाशारदा तथा स्वामी विवेकानंद के चरणों में, में मेरा अनुराग हुआ चंडीगढ़ में पिछले लगभग दस वर्षों तक मुझे पूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद जी का सानिध्य प्राप्त होता रहा है और मैं उनका स्नेहभाजन रहा हूँ पर इतने मात्र से तो इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने योग्य तो मैं हो नहीं जाता फिर भी स्वामी जी के आदेश की अवहेलना कर पाना संभव नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ स्वामी विवेकानंद के विराट व्यक्तित्व को पूरी तरह से हृदयंगम कर पाना संभव नहीं है इस पुस्तक के अंतिम प्रबंध में लेखक ने कहा है श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जैसे अत्यंत तीव्रता से जीवन यापन करने वाले महापुरुषों का काल का मापदंड ही बदल जाता है हम जैसे सामान्य लोग न जाने कितने जन्म एक ही प्रकार के भोग एवं अनुभवों की पुनरावृत्ति करते बिता देते हैं लेकिन ये महापुरुष अत्यंत द्रुत गति से एक के बाद दूसरा अनुभव करते आगे बढ़ते चले जाते हैं तथा अपने 40-50 वर्षों के अल्प जीवन काल में मानव जाति के हजारों वर्षों को जी डालते हैं हमारी एक सदी उनके एक वर्ष के समान होती है हमारे पुराणों और धर्मशास्त्रों में मानव वर्षों और देवों वर्षों का जो उल्लेख है उसके अनुसार मनुष्यों का एक वर्ष बारह मास देवताओं के एक दिन रात के बराबर होता है और देवताओं के एक युग ब्रह्मा का एक दिन और एक हजार युग उनकी एक रात्रि होती है पौराणिक अतिशयुक्त को प्रतीकात्मक मानते हुए हम यह कह सकते हैं कि देव कोटि के पुरुषों के जीवन वर्षों में वैसा ही अंतर है जैसा कि श्री कृष्ण और स्वामी विवेकानंद के जीवन वर्षों तथा हम जैसे लोगों के जीवन वर्षों में होता है वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि श्री राम के ग्यारह वर्षों तक राज्य किया हम कह सकते हैं कि इस पौराणिक अतिसंयुक्ति का तात्पर्यार्थ यह है कि भगवान राम ने अपने मानवीय जीवन वर्षों में जिस आदर्श रामराज्य को स्थापित करके उसका कुशलतापूर्वक शासन किया साधारण राजाओं के लिए वैसे राज्य की स्थापना में हजारों वर्ष लग जाते इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अपनी कुल उनतालीस वर्ष की आयु में से परवर्ती दस बारह वर्षों में ही भारत और पाश्चात्य जगत में एक ऐसी आध्यात्मिक वैचारिक शैक्षिक तथा सामाजिक क्रांति पैदा कर दी थी जिसे कर सकने में एकाधिक मनुष्यों का कितना ही समय लग जाता आज जब हम उनकी एक सौ पचासवीं जन्म जयंती मना रहे हैं तब जो एक बात स्पष्ट होती जा रही है वह यह है कि जो जो समय बीतता जा रहा है त्यों त्यों उनके विचार अधिकाधिक प्रकर्ष प्राप्त कर रहे हैं कैलिफोर्निया में दिए गए अपने एक भाषण में स्वामी जी ने कहा था वह मनुष्य जो प्रभावित कर सके जो मानो अपने सहवर्ती लोगों पर जादू करके उन्हें वशवर्ती कर सके वही शक्तिपुंज है एक विस्फोट विस्फोटक शक्तिपुंज ऐसा ही मनुष्य जब उठ खड़ा होता है तब तो वह कुछ भी कर सकता है वह जो चाहे कर सकता है जिस किसी पदार्थ अथवा व्यक्ति पर ऐसा व्यक्तित्व छा जाए वही उसके अनुसार काम करने लगेगा ऐसे ही विस्फोटक शक्ति पुंज थे स्वामी जी जब श्री रामकृष्ण उन्हें सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि अथवा नर ऋषि का अवतार कहते थे या फिर यह कहते थे कि नरेंद्र पुरुष है तो उनका मंतव्य यही था कि स्वामी जी में वे सभी गुण सभी संभावनाएँ निहित है जिनसे वे पूरे विश्व में अपने सिद्धांतों के प्रखर सूर्य को प्रकाशित कर सकेंगे उन्हीं गुणों उन्हीं संभावनाओं को जब श्री रामकृष्ण का वरद स्पर्श प्राप्त हुआ तो वह शक्तिपुंज विस्फोट के लिए तैयार हो गया और कुछ ही वर्ष पश्चात उस विस्फोट से होने वाले प्रकाश और प्रभा ने विश्व को आवृत कर लिया भगवदगीता में संजय ने सहस्त्र सूर्यों के उदित होने के फैलने वाले प्रकाश की बात कही है उसी की झलक हमें शिकागो धर्म महासभा के मंच पर अवतरित होते स्वामी जी में मिलती है जहां उनके व्यक्तित्व और वाणी ने पूरे के पूरे समुदाय को चमत्कृत कर दिया था मैं जब रामचरित मानस में तुलसी के उस चित्रण को पढ़ता हूं, जहां जनकपुर के यज्ञ मंडप में मंच पर श्री राम के उठ खड़े होने को उदयाचल पर सूर्योदय की उपमा दी गई है तो बरबस मुझे स्वामी जी का स्मरण हो आता है पर बात केवल शिकागो की अमेरिका की यूरोप की अथवा अच्छा भारत की ही नहीं है बात केवल उनके भाषणों निबंधों कविताओं वार्तालापों इत्यादि की भी नहीं है ये सब तो केवल स्वामी जी के संपूर्ण व्यक्तित्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और जितना जितना हम उन्हें पढ़ते और समझते हैं उतना उतना हम उन्हें और जानने को प्रेरित होते हैं पर क्या सच में हम स्वामी जी को जानते हैं श्री रामकृष्ण के भावुक भक्त नाग महाशय ने ठाकुर की महासमाधि के, के पश्चात स्वामी जी से हुई सम्... एक भेंट में उनसे कहा था आपको कौन जान सका है कौन जानता है श्री रामकृष्ण जानते थे या आप स्वयं जानते हैं फिर भी विवेकानंद साहित्य अथवा उनसे संबंधित साहित्य के अनुशीलन से हम अपने व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर सामाजिक राष्ट्रीय तथा वैश्विक जीवन में निश्चित रूप से एक ऊर्जमुखी परिवर्तन ला सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे बाह्याभ्यंतर को उस ब्राह्मी स्थिति से परिचित करवा सकता है जिसके संबंध में श्रुतियों ने बार बार यह कहा है कि वही हमारी वास्तविक स्थिति है हमारा वास्तविक स्वरूप है और जिसे स्वयं स्वामी जी ने अपने जीवन द्वारा प्रमाणित कर दिखाया है स्वामी जी ने कहा था मुझे नाम यश की इच्छा नहीं है वे स्वयं को एक ईश्वरीय उपकरण एक निमित्त मानते थे जिसका परिचालन ईश्वर के हाथ में है ईश्वर जो घूंगे को वाणी देता है और लंगड़े को पर्वत को लांगने की शक्ति मूकम करोदाचालम पंगुम लंगेते गिरम स्वामी जी एक निराकार स्वर ही रहना चाहते थे आई एम ए व्हाइस विदाउट फॉर्म ऐसा उन्होंने कहा है पर जैसा कि बाइबिल में कहा गया है भला एक अग्निस्फुलिंग घास की झाड़ी में छिपा रह सकता है तो जब हम विवेकानंद की वाणी पढ़ते या सुनते हैं तो भला उनके स्वरूप का ध्यान हमारे मनस चक्षुओं में आए बिना कैसे रह सकता है सच तो यह है कि रूप के बिना शब्द से मैत्री हो ही नहीं सकती स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि शब्द का स्थायी प्रभाव तभी हो सकता है जब वह किसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व करिसमेटिक पर्सनैलिटी की वाणी से मुखरित हुआ हो स्वामी जी ने धर्म महासभा में कहा था जैसे सांस के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है वैसे ही हम किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के संबंध में सोच नहीं सकते जब तक कि हमारे मन में उसका कोई रूप कोई आकृति न हो और स्वामी जी का रूप उनकी छवि कैसी थी ऊर्जा की साकार मूर्ति संपुष्ट शारीरिक गठन पाँच फुट साढ़े आठ इंच की भव्य देह यजान बाहू प्रशस्त उन्नत ललाट विशाल वक्षस्थल भारी पलकों के भीतर से झाँकते बड़े बड़े गहरे नेत्र जिन्हें श्री रामकृष्ण ने कमल लोचन कहना चाह था शिकागो के एक समाचार पत्र ने लिखा था स्वामी विवेकानंद का रूप अत्यंत रुचिकर है उनका व्यक्तित्व आकर्षक है उनका मुखमंडल सुंदर मेधावी तथा भाव प्रवण है जो पीत परिधान में और निखर उठता है इस रूप का वर्णन करने के बाद ही उस पत्र ने उस का वाणी की बात कही थी उनके गंभीर स्वर में संगीत है तो श्रोता को तुरंत अपने प्रभाव में बांध लेता है जैसा कि मैंने पहले कहा है स्वामी जी के बाह्य व्यक्तित्व और कृतित्व से ही हम उन्हें जानने का दावा नहीं कर सकते उन जैसे साधना सिद्ध ईश्वर कोटि महापुरुष को जानने के लिए हमें स्वयं साधना करने की आवश्यकता है जैसे जैसे हम उनके कृतित्व का तथा उनके संबंध में अभिव्यक्त किए गए अन्य संतों महापुरुषों और विद्वानों के वचनों का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय करके उन्हें प्रयत्नपूर्वक हृदयंगम करते हैं वैसे वैसे हम स्वामी जी के अंतरतम के अधिकाधिक निकट होते चलते हैं तब हम पाते हैं कि स्वामी जी त्याग की मूर्ति थे करुणा के सागर थे जिनका विशाल हृदय गरीबों दुखियों पीड़ितों के लिए रोता था वे एक परम भक्त थे जो भक्ति से विभोर हो भाव समाधि में लीन हो जाते थे वे एक सिद्ध योगी थे जिसने निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति की थी तथा योगशक्तियों के धनी थे वे अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठित ब्रह्मज्ञानी थे जो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते थे और वे एक महान कर्मयोगी भी थे जो अंतिम दिन तक लोक कल्याण के कार्यों में रत रहे स्वामी जी की वाणी में संपूर्ण भारतीय दर्शन धर्म संस्कृति समाजशास्त्र परंपरा, आधुनिकता और शिक्षा की भारत के अतीत वर्तमान और भविष्य की भारत की दयनीय अवस्था की उसकी धवल महिमा की उसकी उपलब्धियों और संभावनाओं की उसकी मृत प्राय अवस्था की उसके अविनेश्वर अमर स्वरूप की उसके असंख्य निर्दारियों युवाओं बालकों के करंदन की आशाओं अपेक्षाओं और उज्ज्वल भवितव्य की इन सब की गूंज है इन सभी में विवेकानंद का विराट व्यक्तित्व समाहित भी है और सुस्पष्ट भी स्वामी विवेकानंद एक श्रेष्ठ आदर्श मानव तो थे ही उनका एक दैवी स्वरूप भी है वे शिवावतार थे सप्तर्षि मंडल से आए अनंत के राज्य में समाधिस्थ एक ऋषि थे उनको मानव मात्र समझना भूल होगी इसके साथ साथ स्वामी जी ने पाश्चात्य जगत को निकट से देखा पहचाना और समझा था विश्व के विभिन्न दार्शनिकों और विचारकों की थाह ली थी वे भारत से तो प्यार करते ही थे पर वे सच्चे अर्थों में विश्व नागरिक थे देश काल की सीमाओं में बंधे हुए नहीं थे वे स्वतंत्र चेता थे भगवान रामकृष्ण और मां शारदा के अन्यतम कृपा पात्र मानस पुत्र थे उनकी वाणी और उनके चरित्र के पठन पाठन से हमें उनके विराट व्यक्तित्व के निकट आने का ही नहीं अपितु तो उन्हीं जैसा बन जाने की प्रेरणा और अवसर प्राप्त होता है मनुष्य के अमृत पुत्र होने की जो बात वे कहते थे उस अमृतत्व की उपलब्धि उसकी पहचान उसमें ढल जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है स्वामी ब्रह्मेशानंद जी की यह पुस्तक स्वामी जी के स्वरूप और व्यक्तित्व की गहराई तक पहुंचने का सुअवसर तो प्रदान करती ही है जिज्ञासु साधकों को यह संपूर्ण विवेकानंद वांग्मय के स्वाध्याय की प्रेरणा भी देती है मुझे विश्वास है कि स्वामी जी के मेरे जैसे श्रद्धालु पाठक स्वामी ब्रह्मेशानंद जी के इन विचारों से जो कि प्रसंगानुसार लालित्य माधुर्य प्रसाद और ओजपूर्ण से परिपूर्ण है तथा स्वामी जी के प्रति उनकी भक्ति की अभिव्यक्ति है अत्यंत लाभान्वित होंगे आदरणीय लेखक ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने का यह अवसर और सम्मान प्रदान करके मुझे स्वामी जी के विचारों और व्यक्तित्व के संबंध में लिखने और इसी बहाने उनसे जुड़ने का जो सौभाग्य प्रदान किया है उसके लिए अनुग्रहित हों प्राणनाथ पंकज विवेकानंद शार्ज शताब्दी वर्ष दो